शिव पुराण महाप्यू ब्राह्मण पत्नी इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणार बिंदों का चिंतन करता है उसके एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है या मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ सूर्य कहते हैं सोनक इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए उनका हृदय करुणा से आर्तृ हो गया वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए तदनंतर बिंदुक की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो होगी ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली मैं कितार्थ हो गई तत्पश्चात उठकर वैराग्युक्त उत्तम बुद्धि वाली वही स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली चंचुला ने कहा ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन आप धन्य हैं परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं साधो मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ आप मेरा उद्धार कीजिए उद्धार कीजिए पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया उसी इस शिवपुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है सूर्य कहते हैं ऐसा कर कर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला और पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगी तदनंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवना देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को सुख शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कितार्थ हो गई उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के बुद्धिदान स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहाँ पहुंचा जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भाति के शोभा साधनों से संपन्न था चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों से उसे तत्काल शिवपुरी में पहुँचा दिया उसके सारे मल धुल गए थे वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे मस्तक पर अर्धचंद्र अर्ध का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा सभी मुख्य मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे गणेश भृंगे नंदेश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्तिभाव से उपस्थित थे उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी कंठ में नील चिन्ह शोभा और प्रत्येक मुख में तीन तीन नेत्र थे मस्तक पर मुकुट शोभा देता था उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भाषित था शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई अत्यंत प्रीत युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम आनंद और संतोष से युक्त हो विन भाव से खड़ी हो गई उसके नेत्रों से आनंदाशुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारिणी बिंदु प्रिया चंचुला को प्रेम अपनी सखी बना लिया वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अभिचल निमास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी